है, पैतालीस तत्व, संसार का कोमल कोमल कठिनतम के भीतर से गुजर जाता है और जो रूप रहित है वो उसमें प्रवेश कर जाता है जो दराजहीन है इसके जरिए मैं जानता हूँ कि अक्रियता का क्या लाभ है शब्दों के बिना उपेश करना और अक्रियता का जो लाभ है वे ब्रह्मांड में अतुलनीय है चैप्टर 43, फोर्टी थ्री दॉफ्टेस्ट सस्टेंस दस्टेंस ऑफ गोज ट्रू द हार्ड एस दैट विच इज विदउट फॉर्म एनिकेट दैट विच इज विच है बेनिफिट ऑफ टेकिंग नो एक्शन द टीचिंग विदाउट वर्ड and the benefit of taking no action are without compare in the universe allah, allah uski drishti mein shakti vastavik shakti nahi sone ki vastavik shakti aur karm se jo kiya jata hai वो हो गई और अकर्म से जो पाया जाता है वही शाश्वत और क्षण जिसे करके पाना पड़े उसे पाने का कोई मूल्य नहीं जो बिना किए ही उपलब्ध हो जाए उसकी ही कोई सार्थकता है प्रयास से जहा पहुंचा जाता है वो स्थान संसार के बाहर में और अप्रयास शून्यता में जहाँ डूबना पड़ जाता वही मोक्ष लाउ से की इस बड़ी मूल्यवान धारणा को बहुत पहलुओं से समझना जरूरी है और इसलिए भी बहुत कठिन है समझना क्योंकि हमारे मन और हमारी विचार की पद्धति से ये बिल्कुल विपरीत है हम तो सोचते हैं कि शक्तिशाली ही शक्तिशाली है लेकिन लाभ से कहता है कि कोमल उसे तोड़ देता है जो कठोर और शून्य वहां भी प्रवेश कर जाता है जहाँ प्रवेश के लिए कोई द्वार नहीं रंध नहीं दराड नहीं इससे बच्चित है शायद सचेतन नहीं जल प्रकात गिरता जल से ज्यादा कोमल और कोई तत्व नहीं कठोर से कठोर पत्थर की चक्टा में धीरे धीरे टूट के रेत बन जाती पत्थर हार जाता है पानी कहता है कि जल शक्तिशाली तो बिल्कुल नहीं जल से ज्यादा निर्बल और क्या होगा कठोर तो जरा भी नहीं है जल जैसा चाहे वैसा नप जाए जैसा चाहे वैसा ढल जाए अपने तरफ से कोई प्रतिरोध जल का नहीं उसकी अपनी कोई आकृति रूप नहीं जैसी आकृति दे वैसी आकृति ले ले जरा भी प्रतिरोध रेसिस्टेंस जल में नहीं और एक पत्थर जो सब तरह से प्रतिरोधक थे जिसे ढालना मुश्किल जिसे तोड़ना मुश्किल जिसे बदलना मुश्किल जिसका आकार सुनिश्चित लेकिन जब पानी और पत्थर की टक्कर होती है, तो प्रारंभ में भला पानी हारता हुआ दिखाई पड़ता लंबे अस्ते में पत्थर हार जाता है और पानी जीत जाता है बड़े से बड़े पहाड़ को काट देता है रेत जाता है पहाड़ और पानी अपना मार्ग बना लेता है ये तो प्रतीक जीवन की गहराई में भी ऐसा ही है कठोर हृदय और प्रेम पूर्ण हृदय में अगर टक्कर हो तो प्रथम तो दिखाई पड़ेगा कि कठोर हृदय जीत रहा है लेकिन लंबे अरसे में प्रेम हृदय जीत जाएगा कठोर डर जाएगा टूट जाएगा प्रेम जल जैसा है उपस्थित दिखाई पड़ता है कि अगर स्त्री और पुरुष में संघर्ष हो तो पुरुष जीते लेकिन लंबे अरसे में स्त्री ही जीत जाती पुरुष शक्तिशाली दिखाई पड़ता है कठोर मालूम होता तो है प्रतिरोधक है लेकिन कठोर से कठोर शक्तिशाली से शक्तिशाली पुरुष को कमजोर से कमजोर स्त्री का प्रेम झुका देता है प्रेम जल जाता है जीवन के सब पहलुओं में लाव से पक्षपाती है कमजोर पाती इसलिए नहीं कि वो कमजोर क्योंकि लाव कहता है कि जीवन की बुद्धिमत्ता यह कहती है कि कमजोर लंबे अरसे में शक्तिशाली सिद्ध होता है और शक्तिशाली शुरू में तो शक्तिशाली मालूम पड़ता है पीछे टूटता है और बचाता जो अब तक तूफान चलता है तो बड़े वृक्ष टूट के गिर जाते छोटे घास के पौधे झुकते तूफान भी उन्हें तोड़ नहीं पाता तूफान चला जाता है वहां के पौधे फिर खड़े हो जाते तूफान उन्हें और ताजा कर जाता है और जीवन दे जाता है उनकी दुल उनका अति झाड़ देता है वे और प्राणवंत हो जाते हैं तूफान उनकी मृत्यु नहीं बनता है। उन्हें जीवनदायी होता लेकिन बड़े वृक्ष जो अकड़ के खड़े रहते हैं जो शक्तिशाली जो तूफान से लड़ने की हिम्मत जुटा उनकी जड़े उखड़ जाती तो उन्हें एक बार गिरा देता तो फिर उनके उठने पर कोई उपाय नहीं शक्तिशाली गिर जाए तो उठ नहीं सकता उसकी शक्ति ही इतनी बोझिल हो जाती निर्मल निर्मल कभी गिरता नहीं झुकता है झुकना उसकी कला है और झुकना ही उसकी शक्ति का राज है के बड़े प्रसिद्ध वचन और ईसाइत के पास उन्हें खोलने का पूरा पूरा राज नहीं लाउट से कुंजी है जीसस की जीसस के वचन है धन है वे जो कमजोर क्योंकि वे ही पृथ्वी के राज्य के मालिक होंगे धन है वे जो विनम्र हैं, क्योंकि अंतिम विजय उनकी ही होगी लेकिन हमारे देखने में हमारी दृष्टि इतनी दूरगामी नहीं जो प्रथम है वही हमें दिखाई पड़ता है पानी गिरता है पर्वत से पत्थर अड़क खड़ा रहता है पानी चितर भीतर हो जाता है पत्थर की विजय दिखाई पड़ती है लेकिन लंबे रास्ते में समय की लंबी धारा में और जीवन महान जीवन विराट अंतहीन इसमें प्रथम का कोई मूल्य नहीं अंतिम का ही मूल्य ये धारा तो शाश्वत थे कल भी थे आप परसों भी थे आप ऐसा कभी कोई क्षण न था जब आप न थे और ऐसा भी कोई क्षण कभी नहीं होगा जब आप न हो इस अनंत धारा में प्रथम को ही जो जीवन का आधार बना लेता है वो भूलना पड़ जाता है शक्तिशाली प्रथम जीतता हुआ मालूम पड़ता है लेकिन समय की अनंत धारा में उसकी कहीं कोई जीत नहीं दूरगामी दृष्टि हो तो लाभ से समझ में आए पर हमारी आंख बहुत कमजोर और निकट ही देख पाती है दूर नहीं देख पाती जीवन में प्रत्येक को अपने जीवन में खोजना चाहिए कि जो चीज भी प्रथम क्षण में जीतती हुई मालूम पड़ती हो उससे सावधान रहना उसका अर्थ है कि लंबे अरसे में वो हार सिद्ध होगी और जो चीज प्राथमिक क्षण में जीतती हुई न मालूम पड़ती हो उसके संबंध में बार बार सोचना लंबे अरसे में उसकी विजय सुनिश्चित है क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं। दूसरा अंतिम छोर हमें दिखाई नहीं पड़ता इसलिए हम प्रथम की भूल में पड़ जाते इसे हम ऐसा भी समझें, निरंतर में कहता रहा हूं कि जहां सुख का पहला अनुभव होता है वहां पीछे अंत में दुख उपलब्ध होता है जहां पहले ही लगता है कि सुख वहां थोड़ा सावधान हो जाना जरूरी पीछे दुख छिपा और जहाँ पहले दुख मालूम पड़ता है वहां से शीघ्र भाग जाना उचित नहीं क्योंकि वहां सुख की संभावना हो सकती तपस्वरिया का इतना ही अर्थ है दुख को भी इसलिए स्वीकार कर लेना की तो उसके पीछे सुख की संभावना हो सकती है त्याग का इतना ही अर्थ है कि उस सुख को अस्वीकार कर देना जिसके पीछे अनंत दुख छिपा हो लेकिन जिनके पास आंखें कमजोर हैं और जिन्हें सिर्फ एक कदम ही दिखाई पड़ता है वे सदा ही भ्रांति में जिएंगे। वे उस सुख को पकड़ लेंगे जो केवल दुख का बुलावा है वो उस दुख को छोड़ देंगे भाग जाएंगे जहाँ सुख की संपदा छिपी थी वे उस विजय के लिए राजी हो जाएंगे जो क्षण भंगुर और फिर सदा के लिए पराजय का अनुभव करेंगे और वे उस पराजय से भाग खड़े होंगे जिसके पीछे विजय की यात्रा का पथ शुरू होता था जीवन इतना सरल नहीं जीवन जटिल और जैसा कि अल्लाह से की धारणा के आधार स्तंभों में एक है कि हर चीज अपने विपरीत से जुड़ी है तो जहां सुख है प्रथम में वहां अंत में दुख होगा और प्रथम तो क्षण भर में मिट जाएगा और अंत बहुत लंबा है जहां विजय है प्रारंभ में वहां अंत में पराजय होगी हिटलर सिकंदर तैमूर चंगेज उसी भ्रांति में शक्ति की भ्रांति अल्लाह से बुद्ध और जीसस उस भ्रांति से पार उन्होंने उस गहन सूत्र को पकड़ लिया जो शांति में शक्ति को देखता है शक्ति में नहीं उन्होंने निर्बल होने की कला सीख ली उन्होंने मजबूत वृक्ष की तरह तूफान से लड़ना नहीं चाहा, वे कौन घास के पौधे की भांति झुक गए और इस झुकने में उन्होंने तूफान को हरा दिया ये सूत्र उल्टे मारना पड़ेंगे लेकिन इसे सूत्रबद्ध तो कर लेना जरूरी जो लड़ेगा वो हारेगा और जो हारने को राजी है उसे हराने का कोई भी उपाय नहीं जो अकड़ेगा वो टूटेगा जो सहजता से झुक जाता है उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता लेकिन हमारी सारी शिक्षा समाज संस्कृति अपर्ण सिखाती है परिणाम है कि हम सब टूटे हुए हैं हम सब खंडहों की भांति हैं, हम सिर्फ अस्थिकंजर हैं हारे हुए थके हुए टूटे हुए हर आदमी की जिंदगी एक उदास कहानी है और हर आदमी से अंत में पूछे तो कहेगा सिर्फ थक गया टूट गया कुछ पाया नहीं मगर कोई नहीं पूछता कि इसमें भ्रांति कहां हो गई इसमें भ्रांति वही हो गई जहां हमने जीतना सिखाया लड़ना सिखाया शक्ति की धारणा देगी हम शक्ति को पूछते हमने शक्ति की प्रतिमाएं बना रखी शक्ति के वक्त और सब तरफ हमारी पूजा शक्ति की है जहां भी शक्ति हो वहां हमारा सृज क्योंकि तो वही हमारी आकांक्षा और शक्ति की इतनी पूजा के बाद भी हम पहुंचते कोई विजय नहीं लाव से सूत्र दे रहा है विजय का संसार का कोमलतम तत्व कठिनतम के भीतर से गुजर जाता है और जो रूप रहित है वह उसमें प्रवेश कर जाता है जो दरारहीन इसके जरिए मैं जानता हूं कि अक्रीता का लाभ क्या है शब्दों के बिना उपदेश और अक्रीता का जो लाभ है वह इस पूरे ब्रह्मांड में अतुलनीय एक तो उपदेश से जो शब्द से दिया जा सके लेकिन शब्द से जो भी दिया जा सकता है वो बहुत मूल्यवान नहीं है उसका ज्यादा से ज्यादा मूल्य इतना भी हो सकता है कि वो आपको निशब्द में ले जाने के लिए इंगित करे इशारा करे चुप हो जाने के लिए ये बड़ी उल्टी बात शब्द का इतना भी मूल्य है कि आपको निशब्द में ले जाए और बोलने की इतनी ही सार्थकता है कि आपको मौन होने के लिए राजी कर ले मूल्य नहीं लेकिन शब्द ही अगर आपको पकड़ जाए और निःशब्द में न ले जाए वाणी से ही आप सम्मोहित हो जाए शास्त्र आपके सिर पर बैठ जाए निर्विचार और मौन में जाने का आस्था उससे न खोले। तो शब्द आपका शत्रु सिद्ध हुआ इस जगत में बहुत कम लोग हैं जो शब्द को मित्र बना पाते अधिक लोगों के लिए शब्द शत्रु सिद्ध होता है और उनके हाथ में राख ही रहती मैंने सुना है कि अपनी वृद्धावस्था में मुला नसरुद्दीन को गांव का जेपी जस्टिस ऑफ पीस बना दिया गया वो न्यायाधीश हो गया और एक दिन उसकी अदालत में एक मामला आया एक लकड़ाहरे ने जो रोज जंगल से लकड़ियां काटता गा और गांव में बेच आके आपके को कहा कि मैं बड़ी मुसीबत में पड़ गया उसके साथ एक और आदमी भी था जो बड़ा शक्तिशाली मालूम पड़ता था खूखार भी मालूम पड़ता उस लकड़हारे ने कहा कि मैं कल दिन भर जंगल में लकड़िया काटा और ये जो आदमी सिर्फ एक चट्टान पर मैं जहाँ लकड़ियां काट रहा था वहां बैठा और जब भी मैं कुल्हाड़ी मारता था वृक्ष में तो ये जोर से घटता हूं जैसा कि मारने वाले को कहने और अब ये कहता है कि आधे दाम मेरे क्योंकि आधा काम मैंने किया ने लकड़हा कि यह बात सच है की ये रहा पूरे दिन वहां और जितनी बार भी मैंने कुल्हाड़ी वृक्ष में मारी इतने जोर से हूं कहा नसुद्दीन ने कि कहा की रुपए कहाँ है जो लकड़ी बेचने से मिले उस लकड़हानी ने रुपए नसुद्दीन के हाथ में दे दिए उसने एक एक रुपया जोर से फर्श पर गिराया। आवाज़, ख़न की आवाज फिर खन की आवाज और एक एक रुपये को गिरा के वो लकड़हारे को देता गया। दे। जब सारे रुपए दे दिए तो उसने उस आदमी से कहा कि तुम्हारा पुरस्कार तो तुम्हें मिल गया तुमने हूं की थी खज की आवाज़ दी गई संपत्ति आधी आधी बांट दी गई शास्त्र को ही जो सब समझ के बैठ रहेंगे अखीर में उन्हें शब्द से ज्यादा कुछ भी मिल सकता नहीं और रुपये की आवाज से कोई रुपया नहीं मिलता है सत्य की आवाज से भी सत्य नहीं मिलता है उपदेश शब्द से दिया जा सकता है लेकिन उपदेश शब्द के लिए कभी नहीं दिया जाता है। दिया तो जाता है निःशब्द के लिए लेकिन चूंकि हम निश्द को नहीं समझ पाते और मौन को समझना बहुत कठिन इसलिए शब्द का ही उपयोग करना होगा लेकिन दाव से कहता है कि ऐसा भी उपदेश है जो मौन में दिया जा है। और वही उपदेश हृदय को बदलता है लेकिन मन की भाषा समझना में है, तभी वो उपदेश दिया जाए जैसे भाषाएं हमें हिंदी बोल रहा हूं आपको हिंदी समझ में आती हो तो ही मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है अगर मैं चीनी भाषा बोल रहा हूं और आपको समझ में नहीं आती तो बात समाप्त हो गई जैसे भाषाएं हैं शब्द की वैसे ही मौन की भाषा भी सीखनी पड़ती मौन की भाषा परम भाषा है और जब तक हम उस भाषा को संवाद को न सीख ले तब तक कोई से कोई बुद्ध कोई जी देना भी चाहे संदेश तो भी मौन में नहीं दे सकता इसलिए से को भी बोलना पड़ा लेकिन वो दुखी सभी जानने वाले बोलने के कारण दुखी क्योंकि उन्हें पूरा पता है साफ है कि जो वो बोल रहे हैं इससे कुछ हल होने का नहीं और डर ये भी है कि जो वो बोल रहे हैं वो कहीं लोगों के लिए शत्रु सिद्ध न हो जाए शब्द मनोरंजन बन सकता है और तब शब्द सुनने की एक नशा एक व्यसन हो जा सकता है शब्द मूर्छा बन सकता है और शब्द एक तरह की मतानता पैदा कर है और शब्द ज्ञान की भ्रांति दे सकता है शब्द खतरनाक बिना जाने ऐसा लग सकता है कि मैं जाऊँगा शब्दों से सिर भर जाए तो भी आपका हृदय तो रिक्त ही रह जाता ये भरापन कहीं कोई समझ ले कि मेरी आत्मा का भरापन हो गया तो भटकाव शुरू होगा तो जानने वाले डरते रहेंगे बोलने बोलना पड़ा है बोलना पड़ा है आपकी वजह क्योंकि न बोले भी कहा जा सकता है लेकिन उसके लिए फिर आपको तैयार होना पड़ा न बोले कि अवस्था आपके भीतर हो मौन आपके भीतर हो तो गुरु मौन से भी कह दे सकता है और जो मौन से कहा जाता है वही आपके प्राणों के प्राण तक प्रवेश करता है शब्द कामों पर चोट करता, पाते मस्तिष्क तंतुओं को खेला जाते, लेकिन जीवन की वीणा अछूती रह जाती जीवन की वीणा तो सिर्फ मौन से ही स्पर्शित होती है जो भी कहने योग्य है वो मौन से कहा जा सकता है ये क्यों मौन पर जोर दे रहा है लहसे जोर सदा इस बात पर है कि जो सूक्ष्म है वही शक्तिशाली शब्द तो स्थूल वो सूक्ष्म नहीं मौन सूक्ष्म और आप उस गहन सूक्ष्मता में है आपका अस्तित्व आपकी आत्मा जहां तक कोई स्थूल पहुंच नहीं पाएगा उस आत्मा में पहुंचने के लिए कोई द्वार भी तो नहीं द्वार होता तो इस स्थूल भी पहुंच जाता वहां कोई दरार भी नहीं है आपके बीम में आपके अस्तित्व में कोई दरार भी नहीं पश्चिम में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ लिबिनिच लिबिनिज ने एक ख्याल दिया है वो तो समझने देता है लिबिनिश कहता है कि हर आदमी द्वार रहित एक बंद मुनाट शब्द है मुनाड कार से जिसमें कोई खिलकी दरवाजा नहीं ऐसी एक बंद चीज और इस बंद मोनाड में कोई प्रवेश नहीं हो आपके आसपास कोई घूम सकता है आपके भीतर प्रवेश नहीं कर आप भी दूसरे लोगों के आसपास घूम सकते है लेकिन भीतर प्रवेश नहीं कर उसकी बात में थोड़ी सच्चाई है आप मनोरथे एक बंद जहां पहुंचने का कोई उपाय नहीं सब उपाय बस बाहर ही टटोल के समाप्त हो जाते हैं लेकिन लाओस से कहता है कि जहां कोई दरार भी नहीं है ऐसे अस्तित्व में भी पहुंचना हो सकता है पर जहां कोई दरार नहीं ऐसे अस्तित्व में पहुंचना हो तो फिर स्थूल माध्यम काम के नहीं है वहाँ शब्द नहीं पहुंच सकता मैं कितना ही पुकार वो पुकार आप तक नहीं पहुँच सकते सब पुकार आपके बाहर ही गिर जाएगी लेकिन अगर मैं शून्य में पुकारूं, अगर मौन में पुकारूं, कोई शब्द ना हो सिर्फ पुकार हो मेरे प्राण की तो आपके भीतर प्रवेश हो सकता एक तो हम परिचित हैं जगत से वहां भी हम अगर देखें तो सूक्ष्म प्रवेश कर जाता है स्थूल जितना स्थूल हो उतना ही किसी दूसरी चीज में प्रवेश मुश्किल होता है मनुष्य के अंतर जगत में भी यही सच है अगर हम कुछ करें तो भीतर तक करना नहीं पहुंचता अगर बुद्ध जैसे व्यक्ति दूसरे लोगों के भीतर प्रवेश कर सके तो उस करने में उनका कुछ भी करने जैसा नहीं था बुद्ध बैठे हैं मोहन सिर्फ है उस अवस्था में अगर आप ग्राहक हो राजी हो स्वीकार करते हो श्रद्धावान हो और आपके भीतर मन की चहल पहल न हो तो बुद्ध आप में प्रवेश कर जाएगी। इस प्रवेश करने में वे कुछ करेंगे नहीं कोई कृत्य नहीं होगा उन्हें कुछ करना ही होगा क्योंकि तो करना तो बहुत गहरे नहीं जा सकता वे न करने की अवस्था में ही रहेंगे अगर आप भी चुप हो जाएं और न करने की अवस्था में आ जाए तो इन दोनों अस्तित्व का मिलन हो जाए करना सब ऊपर ऊपर हो भीतर का गहरा अस्तित्व तो अक्रिया इनेक्टिविटी गुरु शिष्य में प्रवेश करता है भाषा की भूल है क्योंकि कहना पड़ता है प्रवेश करता है लगता है कि कुछ करना पड़ता होगा ज्यादा उचित हो कहना कि गुरु जब भी कोई शिष्यत्व के लिए राजी होता है तो प्रविष्ट होता है करता नहीं बह जाता है सहित उस बहने में कहीं भी कोई क्रिया नहीं और जितनी कम क्रिया होगी उतने गहरे जाएगा अगर बिल्कुल क्रिया ना होगी तो अंतस्थल के आखरी छोर को भी छू लेगा संसार का कोमलतम तत्व कठिनतम के भीतर से गुजर जाता है और संसार में कोमलतम क्या है आपके अनुभव में क्या है कोमलतम उस कोमलतम तत्व को ही बढ़ाया जाना है इसके अतिरिक्त और कोई साधना नहीं कठोर को छोड़ना है क्योंकि वो स्थूल। क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है कठोर है इसलिए स्थूल इस घृणा अपने आप में बुरी नहीं पर स्थूल, कठोर ईर्ष्या अपने आप में बुरी नहीं है पर कठोर लोभ काम कठोर जो जो कठोर वो आपको वंचित रख रहा है आप ऊपर ऊपर भटक रहे हैं तो जो भी आपके जीवन में कोमल हो उसको संरक्षित करें उसे पोषित करें, उसे बढ़ाएं और ध्यान रहे ऊर्जा का एक नियम आपके पास एक ऊर्जा की मात्रा है आप उसे कठोरता में भी बदल सकते हैं और कोमलता में मात्रा वही जो ऊर्जा क्रोध बनती है वही ऊर्जा प्रेम बन सकती है लेकिन प्रेम ऊर्जा का कोमल रूप और क्रोध ऊर्जा का कठोर रूप इसे हम ऐसा समझेंगे जैसे मैंने कहा पानी पानी कोमल, लेकिन पानी जम जाए तो बर्फ हो जाता और बर्फ कठोर हो जाता पथक हो जाता पानी को हम भाप बना देते और भी कोमल हो जाए पानी में थोड़ा बहुत प्रतिरोध भी होगा भाप में उतना प्रतिरोध भी नहीं रहता। तो पानी के तीन रूप हुए ऊर्जा एक ही है पदार्थ एक ही है लेकिन तीन अवस्थाएं एक तो पत्थर की तरह कठोर हो सकता है फिर द्रवी हो जाता है बह सकता है पानी हो जाए कोमल हो जाता और भी एक घटना है कि भाप बन जाता है और जब वास्तविक हो जाता है जल तो बड़ी क्रांतिकारी घटना होती है पानी का स्वभाव नीचे की तरफ बहना है लेकिन भाप का स्वभाव ऊपर की तरफ बहना है जितना कोमल हो जाता है उतना ही ऊर्ज गमन शुरू हो जाता है क्योंकि ऊंचाई पर जाने के लिए सूक्ष्म होना जरूरी इतना सूक्ष्म होना जरूरी है कि सब चीजें भारी हो जाए और आप सब चीजों से कम भारी हो जाए कभी ऊपर रुक सकेंगे इसे थोड़ा समझ लें अगर आपका भार बहुत है तो परमात्मा तक पहुंचना असंभव हो। निर्भार होना जरूरी ऊर्द विगणन के लिए वेटलेस होना जरूरी पानी में भी वजन है और पानी बहता है जरूर और सूक्ष्म रूप से लड़ता हुआ मालूम दिखाई नहीं पड़ता लेकिन लड़ता है तभी तो अखीर में चट्टान को तोड़ देता है लेकिन भास लडती ही नहीं उसका संघर्ष खो गया उसका कोई प्रतिरोध ही नहीं वो चुपचाप लीन हो जाती आकाश में ऊपर उठ जाती जैसा भौतिक सांस कहता है प्रत्येक पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं प्रत्येक चित्त के मनोवेग की भी वैसी ही तीन अवस्थाएं क्रोध वो जमा हुआ घृणा वो जमी हुई पत्थर की चट्टान क्रोध को अगर पिघला दे तो पानी की तरह हो जाए जिसको हम इस जगत में प्रेम कहते हैं वो क्रोध का पिघला हुआ रूप ऊर्जा बही और अगर ये प्रेम वास्तविक वाष्वीभूत हो जाए तो प्रार्थना हो जाए सब ये आकाश की तरह होते लगता है और इन तीनों के भीतर कोई तीन चीजें नहीं है एक ही चीज है तो अगर आप कठोर है तो आप पत्थर की तरह रह जाएंगे अगर आप थोड़े से द्रवीण हैं बहते हैं कोमल है तो पानी की तरह हो जाएंगे और अगर आप बिल्कुल ही सूक्ष्म हो गए और आपने सारी कठोरता छोड़ दी सारा प्रतिरोध छोड़ दिया आप शून्य की भांति हो गए तो आप वाष्पीभूत हो जाएंगे आप आकाश में उठने लगेंगे प्रत्येक व्यक्ति को अपने भीतर निरंतर ये जांच करता रहना जरूरी है कि वो ऊर्जा का किस भांति उपयोग कर रहा है और ध्यान क्या है ऊर्जा की एक मात्रा है आपके भीतर अगर आप उसका क्रोध बना ले क्रोध तो बन जाए उसका पूरा प्रेम बना ले तो पूरा प्रेम बन जाए उससे चाहे तो पूरी प्रार्थना बना ले तो वो प्रार्थना बन जाएगी तो जाएग। संसार का कोमलम तक प्रार्थना है लेकिन प्रार्थना से तो बहुत कम लोगों का परिचय उनका भी नहीं जो मंदिरों में गिरजाघरों में प्रार्थनाएं कर रहे थे क्योंकि तो प्रार्थना कोई करने की बात नहीं है अगर आप कर रहे हैं तो फिर अभी स्थूल बात प्रार्थना तो चित्त की एक भाव दशा है आदमी प्रार्थना पूर्ण हो सकता है प्रार्थना करने की कोई बात नहीं करना तो एक रिचुअल बच्चों का खेल होना एक क्रांति आप प्रेयरफुल हो सकते हैं तब आपका उठना बैठना श्वास लेना सभी प्रार्थना पूर्ण हो जाए तब आप जो भी करेंगे वो प्रार्थना होगी तब प्रार्थना अलग से करने की कोई बात नहीं रह जाती अलग से करनी पड़ती है हमें तो क्या हमें प्रार्थना का कोई पता नहीं हम तो और सारे करने के कर्म में प्रार्थना को भी जोड़ रखा है वो भी एक काम है जैसे आप दफ्तर जाते हैं भोजन करते हैं व्यवसाय करते हैं वैसे आप प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने से कोई भी संबंध नहीं है आप प्रार्थना पूर्ण हो सकते हैं, तब रास्ते से गुजरते वक्त भी आप प्रार्थना पूर्ण होंगे लेकिन प्रार्थना से पर्चे दूर की बात कभी कभी कोई भक्त कोई मीरा कोई रामल तत्व का हमें कोई पता नहीं इससे जो नीचे की स्थिति है वो प्रेम है हमें उसका भी ठीक ठीक पता नहीं प्रेम मध्य की अवस्था जल की भांत और ध्यान रहे बर्फ सीधी भाप नहीं बन सकता कोई उपाय नहीं बर्फ इसके पहले की भाप बने उसे पानी बनना पड़ेगा क्षण भर को ही सही लेकिन बर्फ सीधी भाप नहीं बन सकता कोई छलांग नहीं लग सकती उसे पहले पानी बनना पड़ेगा पानी बनते ही भाप की तरफ जाने का रास्ता है आप जहां दें वहां से पहले प्रेम की तरफ बहना होगा साधारण जीवन में प्रेम कोमलतम तत्व है, असाधारण जीवन में प्रार्थना कोमलतम तत्व है, साधारण मनुष्य के अनुभव कभी कभी प्रेम का झोखा आता है तब उसके भीतर सब कोमल होता है ये झोखा किसी तरह भी आ सकता है मित्रता में आ सकता है पत्नी में आ सकता है पति में आ सकता है बच्ची में आ सकता है एक फूल को देख के एक झोका जहाँ आप क्षण भर को तरल हो जाए लेकिन क्षण भर को ही शायद फिर आपकी पुरानी कठोरता पुरानी आग पकड़ लेती एक सुंदर फूल देख के क्षण भर को आग लेकिन आप फूल तोड़ लेते सच में ही अगर फूल के प्रति प्रेम पैदा हुआ था तो तोड़ना असंभव हो जाए नहीं सकते से तोड़ने की प्रेम तोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता लेकिन फूल दिखा एक को जरा सी हवा का झोंका, और इसके पहले कि आप सचेत हो कि भीतर कुछ पिधरे आप फूल को तोड़ के फिर कठोर हो जाए किसी के प्रति प्रेम पैदा हो, और प्रेम का झोंका आ भी नहीं पाया कि आप मालिक होना शुरू हो जाए वो फूल तोड़ने में आप यही कर रहे हैं कर रहे हैं वो फूल वहां खुले आकाश में हवाओं में नाच रहा था वो आपकी बर्दाश्त के बाहर होते गए जब तक आप तो अपनी मुट्ठी में उसको न लेने तब तक आपको चेन नहीं और मुट्ठी में आपको तो फूल मर जाएगा मर ही गया जैसे मुट्ठी में आए कोई भी फूल मुठ्ठी में जिंदा नहीं किसी से आपका प्रेम हो तो तक्षण आप मालिक होने की कोशिश कर पहला काम जो आपके मन में उठता है वो ये कि कैसे मालिक हो जाऊं, कैसे कब्जा करूं, कैसे प्रज करूं। जैसे ही प्रजर्शन का मालिकी का ख्याल आया वो जो हवा का झुक आया था जो आपको पिघला सकता था वो खो गया आप फिर कठोर हो गए जैसे ही प्रेम पति बनना चाहता प्रेम खो गया। जैसे ही प्रेम पत्नी बनना चाहता प्रेम खो गए छोटा बच्चा आपके घर में पैदा हो वो पिघला फकता है बच्चे अनूठे क्योंकि पूरे मनुष्य के जगत के विकास में बच्चे ज्यादा कॉमन खोजना कुछ भी मुश्किल और आदमी के बच्चे सबसे ज्यादा असहाय सबसे ज्यादा कॉमन जानवरों के बच्चे इतने असहाय नहीं माँ ना भी हो तो बच्चे बच सकते हैं आदमी का बच्चा तो बच नहीं सकते जानवरों के बच्चे पैदा हो जाने के बाद एक अर्थ में पान में लग जाते उन्हें कोई शिक्षण देने की जरूरत नहीं अपना भोजन खोज लेंगे अपने जीवन की सुरक्षा करने बचे इसलिए जानवर परिवार बनाने में असमर्थ रहे कोई जानवर परिवार नहीं बना पाया परिवार की कोई जरूरत नहीं आदमी का बच्चा इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कॉमन और असहाय सोच भी नहीं सकते कि बच्चा पैदा हो तो अपने आप बच भी सकता है कोई बचने का उपाय नहीं इसलिए बच्चा एक परिवार में मौका लाता है कि आप सब बिदल सकते हैं लेकिन बच्चे के लिए हम मालिक हो जाते हैं बाप हो जाते हैं माँ हो जाते। है वो जो अनूठी घटना घर में घटी थी जिसके आसपास पूरा परिवार पिघल जाता और घर जाता और पानी हो जाता वो हम चुप जाते बच्चे की शुरू हो मालिक बच्चे को ढालना हम शुरू कर देते अच्छा तो यह होता कि बच्चा हमें पिघला था बजाय हम उसे ढालते और हम बच्चे को अपना न मानते वो हमारा है कि नहीं हम सिर्फ उपकरण हमारे भीतर से जगत ने एक और हाथ फैलाया हमारे बहाने हमारे निमित्त एक फूल और खिला जीवन का हम सिर्फ निमित्त है उससे ज्यादा नहीं लेकिन निमित्त होने में हमें सुखने मालूम पड़ेगा हम दक्षण मालिक हो जाते मेरा बेटा और इस मेरे के आंकड़ी ही बेटा मर जाता फिर हम लास्ट धोते जहां जहां प्रेम की थोड़ी सी झलक आती है वही हमारी पुरानी कठोरता झगड़ देती इसके प्रति सावधान होना जरूरी है और जब भी कोई झलक प्रेम की आए तो रोकना अपनी पुरानी आदत को थोड़ी देर फेरना फूल को तोड़ने थोड़ी देर रुकना मालिक बनने थोड़ी देर पिता और मां बनने से अपने को संभालना और सिर्फ प्रेम को बहने देना बिना किसी शर्त, प्रेम के प्रत्युत्तर के बिना किसी मांग सिर्फ प्रेम को बहने देना तो शायद आपको पहली तक अनुभव होगा कि प्रेम क्या है और क्यों प्रेम इतना कॉमन और आप प्रेम बन जाए तो ही प्रार्थना बन सकते हैं, बिना प्रेम बने जगत में कोई भी प्रार्थना नहीं कर और अभी आप प्रेम भी नहीं बन सके हम जिससे प्रेम कहते हैं वो अक्सर धोखा है कुछ और जगह आमवासना हो सकती है जीवन का अकेलापन हो सकता है संगीत शांति की इच्छा हो सकता है लोभ हो सकता है भय हो सकता है हमारे प्रेम के पीछे नमालूम कितनी चीजें छिपी हो सकती थोड़ा तो आप अपने प्रेम का निरीक्षण करें क्या आपके प्रेम में क्या छिपा है, अकेले होने का डर, तो किसी न किसी को आप प्रेम करते है ताकि कोई संगीत हो शरीर की वासना क्योंकि तो शरीर निरंतर काम को पैदा कर रहा है उसे किसी तरह निष्कासन चाहिए तो आप निष्कासन के लिए एक स्त्री को या पुरुष को खोज लेते वो तो आपकी शारीरिक जरूरत और जिससे भी हमारी जरूरत पूरी होती है उसके हम थोड़ी फिक्र लेते हैं इसको हम प्रेम कहते सभा का जिससे हमारी जरूरत पूरी होती उस पर हम निर्भर हो जाते हैं। उसके बिना जरूरत पूरी नहीं हो सकती इस निर्भरता को हम प्रेम करते बीमारी है बुढ़ापा है कष्ट के क्षण है कोई तिमार कोई केयर कोई हिफाजत करने के लिए चाहिए लोग अविवाहित रह जाते लेकिन चालीस 45 साल के आसपास उनको चिंता जोर से पकड़ने लगती क्योंकि जैसे बुढ़ा पर खड़ी बात है उन्हें लगता है कि जवानी तो बिना विवाह के गुजारी भी जा सकती लेकिन वृद्धावस्था में बहुत अकेला सबको संगीत हाथी चाहिए तो बिल्कुल बिल्कुल अकेले पड़ कट और दुनिया तो अपने राह पे चली जाए। दुनिया को तो बच्चे संभाल लेते हैं, नए जवान संभाल लेंगे उनका होगा, बुढ़ा आदमी अकेले डर लोगों को विवाह में ले जाए प्रेम के कारण लोग विवाह करते हो ऐसा नहीं अकेले नहीं रह सकते और सिर्फ इस सब को प्रेम का नाम देते दे। बने रहते हैं पत्थर जमे कठोर उसमें ही उस कठोरता में ही थोड़ा सा आवरण प्रेम का थोड़ा सा अभिनय थोड़ी सी कुशलता प्रेम की सीख लेते लोगों को देखे पिता कहता है अपने बेटे से भी तो मैं प्रेम करता हूँ लेकिन दिखता 24 घंटे कठोर पति कहता है पत्नी से कि मेरा प्रेम लेकिन प्रेम का कोई पता नहीं चलता और अगर हमें प्रेम का भी अनुभव ना हो तो प्रार्थना का अनुभव कभी भी नहीं हो इसके पहले कि किसी मंदिर में आपको परमात्मा मिले आपका घर कम से कम प्रेम का मंदिर बन जाना जरूरी और तो घर जब तक प्रेम का मंदिर न हो तब तक, तक कोई मंदिर प्रार्थना का मंदिर नहीं हो संसार का कोमलतम तत्व कठिनतम के भीतर से गुजर जाता और अगर आपको प्रेम आ जाए तो आप डरना मत कि आप कोमल हो जाएंगे पराजित हो जाएंगे हार जाएंगे शुरू में तो ऐसा ही दिखेगा शायद इसीलिए हम इतने कठोर हो गए और प्रेम से डरते जान के हैरानी होगी कि अधिक लोग प्रेम से भयभीत क्योंकि जैसे ही वो प्रेम की दुनिया में उतरते वैसे ही पिघलना पड़ता और उनकी कठोरता उनकी अकल उनका अहंकार उनकी शक्ति की धारणा सबूत इमेज पूरी की पूरी प्रतिमा गिरती है लोग प्रेम से भयी थे और इसलिए सिर्फ ऊपर ऊपर खेलते गहरे पानी में जाने में डर आप अपने से पूछना आप जीवन में प्रेम से डरे तो नहीं रहे और जब भी आपने किसी को प्रेम किया तो आपने सुरक्षा कर ली है यानी आप उतने ही दूर तक जाते हैं जहां से वापस लौटना आसान है उतने गहरे जाने से आप भयभीत हैं जहां से कि वापस लौटना मुश्किल हो जाए और प्रेम का तो मतलब यह है कि वहां से लौटना हो ही न सके, खो ही जाएंगे मेरे अनुभव में स्टैप्पन लोग हैं जिनके जीवन की एक ही पीड़ा है कि वो किसी को प्रेम नहीं कर पाए और कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है जिम्मेवार वो खुद कुछ कारण है जिनकी वजह से वो प्रेम नहीं कर पाए और बड़े से बड़ा कारण तो ये है कि प्रेम में आपको झुकना पड़ेगा और झुकना लज्जा की बात झुकाने में रस हम झुकाना चाहते हैं किसी को झुकना नहीं चाहते और फिर अगर हम इस भांति किसी को झुका भी लेते हैं तो शत्रुता ही पैदा होती है प्रेम पैदा नहीं होता क्योंकि जिसको हम झुका लेते हैं वो भी झुकाना ही चाहता है झुकने को कोई भी राजी नहीं ये जो अक्र है हमारी वो हमारे जीवन का कैंसर है रोग है भारी उसकी वजह से कोई प्रेम में नहीं उतर पाता और जो प्रेम में नहीं उतर पाते तो प्रार्थना बिल्कुल असंभव और मैं ये भी देखता हूं कि जो लोग प्रेम में नहीं उतर पाते अक्सर मंदिरों में पाए जाते क्योंकि <laughs> वो यहाँ नहीं झुक पाए किसी आदमी के सामने नहीं झुक पाए तो वो सोचते है कि चलो परमात्मा के सामने तो झुका जाए लेकिन आपको झुकने का अनुभव ही नहीं पत्थर की मूर्ति के सामने ज्यादा कठिनाई नहीं होती झुकने क्योंकि वहां कोई दूसरा है नहीं मंदिर में आप अकेले लेकिन अगर वो मूर्ति भी जीवित हो तो झुकना मुश्किल हो गया अगर आप झुक रहे हो और बीच में आप देखने लें कि मूर्ति की आखिर गौर से देख रहे तो आप सीधे खड़े हो जाएंगे वापिस आप फिर पूरे भी नहीं झुक पाएंगे तो वहां कोई नहीं चाहिए इसलिए आदमी ने पत्थर के भगवान खड़े किए वो आदमी की होशियारी का हिस्सा उसकी चाल है, झुकना एक मधुर अनुभव है वो हम कहीं भी नहीं कर पाए तो हम जाके एकांत में खेल कर रहे एक पत्थर की मूर्ति के सामने झुक रहे उस झूठे झुकने में भी थोड़ा सा रस को आता है झूठे झुकने में भी थोड़ा सा रस को आता है अगर आप जाके मंदिर में चारों हाथ छोड़ के सात दंडवत में पड़ गए हैं मंदिर के पर्श पर अच्छा तो लगेगा इस झूठे झुकने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि तो झुकना इतनी बड़ी घटना है अगर ऐसे ही आप किसी जीवित मनुष्य के सामने झुक जाएं, तो प्रेम और प्रेम से गुजर के जो पहुंचे वही प्रार्थना तक पहुंच सकता था उसकी प्रार्थना झूठी होगी मेरी प्रार्थना की शर्थ ही यही है कि प्रार्थना तभी सच्ची हो सकती है उसके पहले प्रेम का कोई वास्तविक अनुभव हो प्रार्थना सब्सिट्यूट नहीं वह आपके प्रेम की परिपूरक नहीं है कि आप आदमी से प्रेम करने से रुक गए हो और परमात्मा से प्रेम करने अहंकारी व्यक्ति आदमी से प्रेम करना नहीं चाहता वो परमात्मा से प्रेम करना चाहता परमात्मा के साथ प्रेम करने में कई सुविधाएं एक तो वन वे ट्रैफिक दूसरी तरफ से कुछ आता जाता नहीं आप ही बोलते हैं आप ही जवाब देते हैं आपकी अपनी मौत और दूसरा व्यक्ति किसी तरह की असें खड़ी नहीं करता दूसरा वहां कोई है नहीं फिर परमात्मा आप चुनते परमात्मा आपका ही होता है हिंदू का अपना है मुसलमान का अपना है जैन का अपना है वो आपका ही चुनाव है हिंदू को कहे कि मस्जिद में झुक जाए झुकना मुश्किल हो जाए हिंदू अपने परमात्मा के सामने झुक सकता है जिसको उसने ही निर्मित किया है जो उसके ही अहंकार का फैलाव है मस्जिद में नहीं झुक सकता मुसलमान को मंदिर में झुकने का कोई संभावना नहीं तो जिस परमात्मा को आपने निर्मित किया है और जिसको आपने अपनी धारणाओं से बनाया और जो आपके ही अहंकार का विस्तार है उसके सामने झुकने का क्या मतलब होता है उसके सामने झुकने का मतलब है जिससे आप दर्पण में अपनी तस्वीर देखें और झुक जाए इतना ही मतलब है वो अहंकार की ही घूम के पूजा है वो अपनी ही पूजा है मुंजरा में लोग अपने ही सामने झुके हुए जीवित व्यक्ति के सामने झुकना पीड़ादायी अहंकार टूटता है आप दीन हो जाते तो लोग प्रेम से बचते हैं और प्रार्थना की तरफ जाते हैं पर मैं आपसे कहता हूँ जो प्रेम से बचा वो प्रार्थना की तरफ कभी चाहिए नहीं आप जहां वहां से प्रेम के सूत्र को पकड़ने की कोशिश करें ताकि किसी दिन ये संभव हो सके कि प्रार्थना का सूत्र भी आपकी पकड़ना आ जाए अभी आप जमीन भी बर्फ है पानी बने ताकि किसी दिन आप भाप भी बन सके और जो पानी बनने की कला है उसी कला का थोड़ा गुणात्मक विस्तार परिमाणात्मक विस्तार भाप बना देगा है पानी बनता है उष्णता को पीकर और पानी फिर भाप बनेगा और उष्णता को पीते लेकिन सूत्र एक ही कि उष्णता को, को पीते चले जाएं, जितने उष्णता को पीले, उतने ही ज्यादा आप वास्तविक भूत होने के करीब पहुंचने लगे अहंकार से प्रेम और प्रेम से प्रार्थना मैं से तू और तू से वह ये तीन चीजें और जिस दिन भी आपको ख्याल आ जाया कि प्रेम की सूक्ष्मता कठोर से कठोर वस्तु में प्रवेश कर जाती और रूपांतरित कर देती प्रेम के सूत्र बड़े अच्छी प्रेम कहता है अगर जीतना हो तो जीतने की कोशिश ही मत कर अगर जीतना हो तो हार ही सूत्र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 बस का एक रूप है सुनिश्चित रूप आकार पानी का रूप है लेकिन सुनिश्चित नहीं आकार है लेकिन सरल पानी आग्रह नहीं है कि मेरा यही आकार है जिस तरह के बर्तन में डाले वैसा ही आकार ले गए बर्फ का आग्रह उसका अपना आकार एक सुनिश्चित रूप रेखा है उसे तोड़ने तो कष्ट होगा उसे बदलने तो पीड़ा होगी, वो प्रतिरोध करेगा बदलने का परिवर्तन लेकिन पानी परिवर्तन की राशि है क्योंकि आप उसको मिलाने नहीं से उसका अपना कोई रूप नहीं तरल रूप और भाव निराकार है उतना भी रूप नहीं जितना पानी का है और जितने आप अरूप के पास पहुंचने तो लगते उतने ही आपका विराट में प्रवेश होने लगता है जो रूप रहे थे वह उसमें प्रवेश कर जाता है जो दराह जीन इसके जरिए मैं जानता हूं कि अक्रीता का क्या लाभ अरूप की ये क्षमता सूक्ष्म की ये शक्ति निर्बल का ये बंद लाभ से कहता इसके आधार पर मैं जानता हूं कि अक्रियता का क्या लाभ है इनेक्टिविटी का क्या लाभ है हम क्रिया से परिचित हम करने के लाभ से परिचित खाली बैठने के लिए हम वैधिक होते हम सिखाते हैं कि खाली मत रैसे क्योंकि तो अगर कोई खाली बैठा हो तो हम कहते हैं समय व्यस्त हो रहा है कुछ करो हमने कहां से गड़ कि खाली आदमी का मन शैतान का कारखाना होता है ये उन लोगों ने तक कहां से गड़ी है जो सक्रियता के पीछे पागल है जो कहते हैं कुछ भी होगा तो करने तक करो और करते रहो कुछ न करने से कुछ भी कर बैठे लेकिन खाली बैठे तो उसका समय खोया पश्चिम इस पागलपन बुरी तरह की पश्चिम सक्रियता का पूजा कि एक ही समय में अगर ज्यादा काम कर सको तो और अच्छा मैं एक चित्र देखा चित्रकार से लाव से देखता तो बहुत हम चित्र एक महिला था? जो रेडियो सुन रही हाथ में लेकर सलाइया बद्यान बुन रही एक पैर से बच्चे के झूले को झुला रही सक्रिय था वो समय का सदुपयोग कर रही पूरी तरह रेडियो सुन रही है बयान बुन रही है बच्चे को प्रैक्स से जुड़ा जुड़ा है लेकिन इसके भीतर की रचना को हम पलटने तो की कोशिश करें इसका हृदय बच्चे के प्रति बहुत प्रेमपूर्ण है एक काम और उस काम को प्रैक्स कर रहा है यांत्रिक क्योंकि इसका कान और इसका मन तो रेडियो से लगा पति के लिए बलियान बन गई होती ये भी बहुत प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता हाथ यंत्र बने जा रहे हैं जैसे कोई मशीन बन गई इस बलियान में प्रेम नहीं गूथा जा रहा है कि बलियान बन जाए क्योंकि तो हाथ कुशल वो बुनना जानते लेकिन इसमें हृदय का कहीं कोई पश्च नहीं और इस स्त्री का व्यक्तित्व बता हुआ है जिसको मनोविज्ञान कहते हैं खंडित। ये स्त्री अखंड नहीं होती जो सुन रही है वो भी पूरी तरह नहीं सुन रही जो कर रही है वो भी पूरी तरह नहीं कर रही ये बच्चे को जुरा रहे वो भी पूरी तरह नहीं जुरा सब अधूरा अधूरा और इसके भीतर एक इस बेचैनी होता इसके भीतर चैन नहीं हो सकता क्योंकि चैन तो केवल महीलों के भीतर होता है जो अखंड चित्र को देखता तो बहुत कुछ लेकिन आप इस चित्र देखने देखेंगे तो आप भी ऐसा करना चाहिए कि तो बहुत बचे ये तो समय पर ठीक ठीक उपयोग है तीन एक ज्यादा जो क्योंकि तीनों काम अलग अलग करो तो तीन घंटे लगेंगे ये एक घंटे में तीन काम हो जाए अब हमारी पूरी चेष्टा यही है हम सब यही कर रहे हैं कितने कम समय में कितना ज्यादा हम कर सकें लेकिन बिना इस बात की फिक्र के कुछ ज्यादा काम मूल्य क्या है? उस ज्यादा का फल क्या, फल क्या है अंतिम फल क्या है आदमी बहुत कर लेता है और करने में नष्ट पड़ता है पश्चिम में ये स्थिति आखिरी जगह पहुंच गई विक्षिप्त की जगह पहुंच गई लोग भागे जा रहे चौबीस घंटे भाग रहे कहा जा रहे हैं उसका बहुत साफ नहीं लेकिन तेजी से जा रहे हैं इतना निश्चित रास्ते पर किसी आदमी की कि कार को अगर दो मिनट रखना पड़े तो वो अपने हाथ को बजाना शुरू करते कभी नहीं सोचता की वो दो मिनट बचा के कहा उपयोग कर रहा है क्या होने वाला घर बैठ के वो जाकर सोचता है तब क्या करें रास्ते पर कर वो इतनी तेजी में ऐसा लगता था कि कहीं निश्चित पहुँचना घर पहुँच वो क्या करे तब वो सोचता है फिर अब सा शराब की उस समय कैसे काट, और यही आदमी सड़क पर एक मिनट इसको देर हो रही हो तो इतना हो जाता है की ऐसा लगता है कि बहुत इमरजेंसी में और बचा तो वो समय काटने के उपाय खोता है इसे साथ की इच्छा कर रहा है क्यों कर रहा है सड़क पर गुजरने का जो आनंद था वो भी चुप गया तो क्यूँकी वह जल्दी घर होने का जो आनंद हो सकता है वो भी चूक रहा है जो लोग समझ नहीं आ रहा वो क्या करे और कुछ भी खोज रहा है करने की इतनी प्रतिष्ठा का एक ही अर्थ अच्छा कि हमारे जीवन में होने का कोई मूल्य नहीं अपना कोई मूल्य नहीं है हम क्या करके दिखा सकते हैं बस उसका मूल्य है अगर आपके बड़ा मकान खड़ा कर लोग आपका आदर करेंगे आपका कोई आदर नहीं करता आप करोड़ रुपए की कमाई कर लेते हैं तो लोग आपका आदर करेंगे आपका कोई आदर नहीं करता और आप कभी नहीं पूछते कि लोग मेरा आदर करते कोई आपका आदर नहीं करता आपने क्या किया है उसका आदर कोई दूसरा भी यही करता उसका आदर हम देखते हैं कि आदमी राष्ट्रपति हो जब तक राष्ट्रपति हो पूरे में उसमें सम्मान है जिस दिन राष्ट्रपति नहीं खुद उसकी चिंता नहीं लेता आकबार में उसकी खबर नहीं सकती फिर पति नहीं चलता फिर भी नहीं है कि क्या है दो दिन पहले उसके हर वचन का मूल्य और दो दिन बाद मूल्य बढ़ना चाहिए क्योंकि वो और भी ज्यादा अनुभवी है दो दिन का अनुभव और हो गया लेकिन उसके वर्चन का कोई मूल्य नहीं रह गया लेकिन उस आदमी को भी कभी ये ख्याल नहीं आता कि वो प्रतिष्ठा पद की थी कुर्सी की थी मेरी नहीं वो भी सोचता है मेरी प्रतिष्ठा आप जहां भी हैं जो भी लोग सम्मान आपको दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं या आप जो कर रहे हैं उसको दे रहे हैं जो आप कर रहे हैं अगर उसको दे तो आप जीवन जमा रहे, आपके होने में कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए बस आपका होना मूल्यवान हो जाए लाउट ऐसी कहता है जब तक खुद के होने में मूल्य न आ जाए तब तक, तक हमने जीवन को वैसे ही खोया ये जो होने का मूल्य है ये आपके करने ऐसी पैदा नहीं होगा ये ना करने से पैदा होगा इसे थोड़ा समझ में क्योंकि पूर्व की सारी खोज न करने की खोज पश्चिम की सारी खोज करने की खोज इसलिए कैसे करने में आदमी ज्यादा कुशल हो जाए कैसे यंत्रों से काम हो जाए सब चीज यंत्र हो सके ताकि ज्यादा कुशलता से हो सके पश्चिम तो ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी को जन्म दिया क्यूँकी काम मूल्यवान है पूरब ने ध्यान को जन्म दिया क्योंकि ध्यान बिल्कुल ही बेकाम अवस्था है उसमें काम कुछ भी नहीं ध्यान का मतलब है कोई कहते क्षण जब आप कुछ भी नहीं करते रहे जब आप सिर्फ है सिर्फ होने का ले रहे हैं सिर्फ होने में डूब रहे होने में तैर रहे होने में खिल रहे तब तो सिर्फ है ये जो ना करने की दशा है इसमें ही आप अपनी आत्मा से परिधित हों से बैठा है कर करके कर आप संसार भी पालें तो भी अपने को न पा सके न करके भी अपने को पाया जा सके ध्यान है अक्रिया और हम करने में इतने ज्यादा लीन हो गए हैं कि अगर हम खाली बैठे तो हम बैठ नहीं सकते कुछ ना कुछ हमें चाहिए लोग उनसे आगे पूछते हैं उनसे बताओ कि ध्यान का मतलब है तुम कुछ देर शांति से बैठो कुछ न करो वो कहते कुछ तो बताए कुछ न करें ऐसे कैसे हो कोई मंत्र ही दे दे कोई राम नाम दे दे कुछ बता दे कोई सहारा आलम्बन जो हम करें वो बात ही चूक रहे और बताने वाले लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे ये मंत्र पढ़ो ये राम का नाम लो ये बीज मंत्र है इसको दोहराना पश्चिम में महेश योगी के विचार को कीमत मिली मिलने का कुल कारण इतना कि पश्चिम आपसे कर्म कुछ करने को चाहिए ध्यान भी हो तो कुछ करने को चाहिए तो मैसी होगी मंत्र दे देते कि यह बैठ के मंत्र तो जपो पश्चिम के आदमी को बात समझ में आती कुछ करना हो तो समझ में आता है पश्चिम के आदमी को ना करने की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती पूरब भी पश्चिम हुआ जा रहा है वहां भी कोई ना करने की बात किसी को समझ में नहीं आती लोग पूछते बुद्ध क्या कर रहे थे बोधि वृक्ष के नीचे कुछ भी नहीं कर रहे कर रहे होते तो आप ही जैसे रह जाते <laughs> बुद्ध खाली बैठे मगर हमें लगता है कि अगर खाली बैठे तो बेकार कड़क हो गए फायदा क्या लाभ क्या है? खाली बैठे थे इसलिए बुद्ध हो गए जापान में खाली बैठना एक जान का पूरा संप्रदाय सिर्फ बैठने को वे कहते हैं झाझे जस्ट फिटिंग और वे कहते हैं अगर पूरे जीवन में इतना भी आ जाए तो सब कुछ आ गया आसान काम नहीं कम से 20 साल लग जाता छह छह घंटा झेंग साधक बैठता और गुरु का कुल इतना ही आदेश है कि तुम कुछ करो मत बस बैठे पुरानी आखते जोर को पड़ती कुछ ना कुछ करने का मन होता विचार चलते भाव होते कुछ ना हो तो कहीं पैर में झंझनी आती कभी चिंदी चलती मालूम पड़ती और वैसे आपको कभी नहीं आती और कभी चिंदी चलती नहीं मालूम पड़ती कहीं खुजलाट उठती है कहीं गर्दन में तनाव मालूम पड़ता है ये सब इसलिए पड़ रहा है कि मन कह रहा है कुछ करो खुजलाओ कोई रास्ता खोज मन आपके तो लिए कोई निमित्त बना है तो कह रहा है तुम समझ परेशान हो जाओ ऐसे बैठे नहीं चलेगा तुम कुछ करो खांसी आने लगेगी कुछ होने लगेगा और आप सोचते हैं कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं ये तो स्वाभाविक कुछ हो रहा है स्वाभाविक नहीं हो रहा तो तुम्हें तो तो देखता हूं आप जो घंटे में बोल रहा हूं तो सुनते रहेंगे खांसी नहीं आएगी और अगर ध्यान करने के लिए मैं आपसे कि पांच मिनट शाम कर आप अचानक पाएंगे खांसी सतारी दो घंटे आप बैठे लेकिन तब आप कुछ कर रहे थे सुन रहे थे तब आप सिर्फ बैठे नहीं थे। कोई काम बंधा हुआ था शरीर संदग्न हुआ मन जुटा हुआ था व्यस्त था आप सब कोई अच्छे न अगर आपको कहा कि चुप बैठ जाओ सब से शुरू हो जाएंगी पच्चीस तरह की व्याधियां अचानक उसकी हमारा बैठता है। सिर्फ बैठता कठिनतम और सरलतम दोनों उसकी साधन क्योंकि गुरु उसके सिवा कुछ कहता नहीं थे बैठ गो कहता सिर्फ बैठेगा आपसे पुरानी छह घंटे छह घंटे आठ घंटे दस घंटे जब भी मौका मिले बस बैठे रहो और एक ही बात का ध्यान रखो कि वो जो पुराने मन की जकड़ है कि कुछ करो उसको शिथिल करते जाओ एक दिन ऐसा आता है कि मन की जकड़ चली जाती आप कुछ भी नहीं कर रहे होते बस होते उस होने में जिन समाधि फलित होती वही बुद्ध कर रहे थे और जिस दिन आप भी कर लेंगे उस दिन आपने और बुद्ध में फर्श नहीं रह जाएगा लाख से कहता है मैं जानता हूं अप्रीता का लाभ क्या है लाभ है आत्मोपलब्धि लाभ है मुक्ति लाभ है आत्मज्ञान इस दिशा में थोड़ा सा बढ़ना शुरू करें एक घंटा के काम में ध्यान भी न करें उस घंटे में उस घंटे में सिर्फ हूं बैठे तो तो जैसे संख्या खो गया टेलीफोन की घंटी बजती रहे सुनते रहे जिससे किसी और तो घर में बच कोई दरवाजे पर तो दस्तक दे सुन चले, आप भी उठ के कौन दरवाजा पड़े पत्नी बोले कि उठो कुछ करो बस देखते रहे जिससे किसी और से कहे एक घंटा आप अक्रिय हो जाए और जो भी जगत में पानी वहां पर आई और मन बड़े बहाने खोजे मन समझाया कि क्या कर रहे हो एक घंटे में जा सकते थे दफ्तर की दुकान हजार का सौदा हो सकता था कि लाख की कमाई हो सकती है, किसी ने कम से कम अखबारी पढ़ लेते रेडियो सुन ले कि किसी से दफ्तर कर ले धन के में तो नाजम क्या क्या करने का हो सकता है क्यों खो है जिंदगी छोटी समय को ऐसे व्यस्त मत बनाओ और इन पागलों में बड़ी बुद्धिमानी की बातें कह रखी रहे टाइम तो इस मन तो समय धन बचाओ और समय को जितने जल्दी जितने ज्यादा धन में बदल दो उतनी ही तुम्हारी सफलता है जितना समय तुम्हें मिला सबको तुम रुपये में बदलकर बैंकों जमा करे तुम बस मत तो जब परमात्मा तुमसे ये पूछेगा तुमने अपने समय को धन बना पाए कि नहीं? जब एक घंटा खाली बैठेंगे तो बड़ी बेचैनी मालूम होगी बड़ी अड़चने आएगी हजार बहाने शरीर खोजेगा मन खोजेगा कुछ करो पर आप सब सुनकर रहना और फिर ना एक घंटे कुछ भी नहीं कर थोड़ी देर में आप पाओगे एक नए तरह की शांति आपके रोने रोने में उतरने लगे कोई नया द्वार खुलने लगा एक नया आघात यहां से बादल हट गए और जैसे जैसे ये शांति घनी होने लगेगी वैसे वैसे समझ में आएगा की अक्रीता का लाभ क्या है और तब समझ में आएगा कुछ है जो करके पाया जा सकता है और कुछ है जो केवल न करके पाया जा सकता है जो करके पाया जा सकता है वो संसार का हिस्सा होगा और आपसे छीन लिया जाएगा जो न करके पाया जा सकता है वो संसार का हिस्सा नहीं और उससे कोई भी आप ऐसी छीन नहीं करता जो भी करके मिलेगा मौत उसे नष्ट कर देगा जो ना करते मिलेगा वो उसका अतिक्रमण कर है। अगर इसे हम ऐसा कहें तो ठीक होगा किए हुए की ही मृत्यु होती जो ना किए जाना है उसकी कोई मृत्यु नहीं आत्म अनुभव अमृत अनुभव है तो क्यों न किए में अवर इसके जरिए मैं जानता हूं कि अक्रिता का लाभ शब्दों के बिना उपदेश करना और अक्रियता का जो लाश है वह ब्राह्मण में अतुलनीय शब्दों के बिना उपदेश करना इस स्थिति अतुलनीय क्योंकि बड़ी जटिल घटना और दो शिखर हों कभी घट करती है पहले तो वो व्यक्ति उपलब्ध हो जो अक्रिय होने की कला में निष्णात हो गया वो सिद्ध हो गया उसको हिगम गुरु कहते हैं जिसने वो जान लिया जो बिना किए जाना जाता है, उसके जीवन का शिखर लेने हो गए पर इतना काफी नहीं है क्योंकि ये शिखर केवल उसी से संवाद कर सकता है जो शून्य हो जाए चुप हो जाए श्रम को सही मौल हो जाए तो इसकी शून्यता उसमें तीन की तरह प्रवेश कर जाए उपनिषित के दिनों इतनी ही थी कि लोग जाएं और गुरु के पास बैठ। उपनिषद का मतलब है गुरु के पास बैठना। सत्य का भी इतना ही मतलब गुरु के पास बैठना गुरु के पास होना कुछ गुरु काम करे छोटा मोटा तो कर फिर उसके पास बैठ जाए उसके पास होने की बात क्योंकि किसी क्षण में बैठे बैठे चित्र वहां शांत हो जाएगा उस क्षण में ही गुरु बोल देगा लोग कहते हैं गुरु मन का आनंद दिया जाए मगर आदमी विफागत और जो प्रतीक है गहरे प्रतीक है उनको विचुद्र कर लेता इसे लोगों ने समझा कि इसका मतलब ये है कि गुरु आपके कान में मुंह लगाते और मंत्र दे देते तो गुरु है जो कान फूंकते, कान में मंत्र देते कान, दे कान में मंत्र देने का मतलब ये था कि जो बिना बोले दिया जाता है बोल के ही देने है तो कितने दूर से दिया कान से सवाल है एक फिट की दूरी से बोले की पांच इंच की दूरी से बोले कि बिल्कुल कान तो मूलर से तो बोले लेकिन बोल के ही बोले है कोई मूल्य नहीं कान में मंत्र देना सिर्फ एक गुण प्रतीक उसका मतलब ये नहीं कि बिना बोल के दिया गया ठेक कान में दिया जाए शब्द नहीं डाला जाए और का उपयोग नहीं किया गया सिर्फ पात्र का उपयोग किया गया कान का उपयोग किया गया लेने वाले का उपयोग किया गया बोलने वाले ने कुछ भी नहीं कहा सिर्फ सुनने वाले ने सुना और बोलने वाला चुप रहा उस चुप्पी में जो संवाद उस चुप्पी में जो विचार का का संप्रेषण शब्दों के बिना उपद्य करना निश्चित ही अतुल नहीं तो कभी ऐसा घटता है हजारों साल में कभी एक बार ऐसी घटना घटती है गुरु बहुत शिष्य बहुत तो हजारों साल में कभी ऐसी घटना घटती है इसलिए लाव से कहना अतुलनीय इसकी तुलना होनी मुश्किल बुद्ध के पास हजारों शिष्य लेकिन जो भी उन्होंने कहा वो शब्द से ही कहा जो मैं सुना वो शब्द से ही सुना सिर्फ एक शिष्य था महाकाश्य जिसको बुद्ध ने कहा कि तुझे मैं वो कहता हूं जो कहा जा एक दिन सुबह ही सुबह बुद्ध कमल का फूल लेकर आए बैठ गए लोग प्रतीक्षा उनकी बेचैनी बढ़ने लगी कि वो बोले क्योंकि तो वे सुनने को आए हैं बुद्ध को पीने को नहीं पात्र नहीं है खाली शब्दों से भरे हुए मन ये देखें और ऐसा कभी नहीं हुआ बुद्ध आते थे बैठते बोलना शुरू कर देते उधर दिन वो चुप और फूल को देखे चले जा बुद्ध फूल, तो बुद फूल को देख रहे हैं और सब बेचे थोड़ी देर में शांतिग्न हो गई और लोग ये एक दूसरे से सुच पुछाने लगे कि क्या मामला है आखिर एक सित खड़े होकर पूछा क्या आज क्या बात बड़ी देर हो गई और हम सुनने को तो बुद्ध ने आंखें उन उठाई, उठाए फूल हाथ में उठाए, और बुद्ध ने कहा इतनी देर से उन्हें क्या क्या कर मैं बोल, तो बोल रहा हूं ये जरा ज्यादा हो गया सिस्टम के लिए और भाई हो गया क्योंकि वो चुप बैठे से, और कहते हैं क्या कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं और अगर तुम तो नहीं सुनते हो तो कसूर किसका तब के जो दूर बैठा था और कभी नहीं बोला पहली दफा उसका पता चला तंग होता क्योंकि वो खिलखिला के हंसने लगा बुद्ध ने महाकाश्य को कहा कि ये फूल तूले जो सब से दिया जा सकता था मैंने सब को दे दिया जो सिर्फ से दिया जा सकता है वो मैं पूछे देता फिर बड़ी खोज सकते रहेंगे सदियों में क्योंकि महादाश्य के ऊपर एक भार हो गया कि गए मरने से पहले कम से कम तो वो एक व्यक्ति को खोज ले जिससे वो दे सके जो बुद्ध ने उसे दिया अन्य संपत्ति वो धरोघर उसके साथ खो ऐसा जाए तक महाकाश्यप के बाद वो तृतीय अचल छठमा ग्रहण करने वाला व्यक्ति था बोधिधर और वो खोज खोज से थक गया फिर चीन गया सिर्फ इसलिए चीन गया कि भारत में उसे कोई आदमी नहीं मिला जो मोनने को था। चीन में नौ साल उसने खोज की तब एक आदमी मिलता वो वो के जो को दिया था चुकी। वो जो ने था प्रक्रिया अब भी चलती चली जाती उस प्रक्रिया को जैन फकीन कहते हैं शब्द के बिना पात्र के बिना कभी मुश्किल से घटती घटने तो के लिए दो सिखों का मिलना जरूरी है एक जो पा गया हो उलझने को तैयार हो और एक जो लेने को तैयार हो और चुप होने को तैयार एक भरा हुआ पात्र और एक खाली पात्र और खाली पात्र भी बिल्कुल खाली लेने के लिए भी तीव्रता और स्वराना हो बस खाली तो ये घटना घट जा तो लाभ से कहता है शब्दों के बिना उपदेश करना और अक्रियता का जो लाभ है वे ब्रह्मांड में अतुलनीय द टीचिंग विदाउट वर्ड एंड द बेनिफिट ऑफ टेकिंग नो एक्शन आज विदाउट एंड दिन वर्ड ये दो चीजें अतुलनीय नहीं है एक शब्द के बिना संवाद और एक अक्रिता का लाभ अक्रीता का लाभ परम लाभ पर बच्चों की मैं कहूं उसका क्या क्या मूल्य हो सकता है सुना ला को मैंने कहा वो आपने सुना उसका क्या मूल्य बन सकता है क्योंकि एक शब्द रह जाए। आप भी परिचित हो जाएंगे एक सिद्धांत ये किसी भांति अनुभव बनना चाहिए हर हर की मात मच्छा बनना चाहिए यह आपने सद जाना चाहिए चौबीस घंटे में एक घंटा निकालने सब समझदारों के वितरीत जो कैसे समय का उपयोग करो कुछ करो खाली मत बैठे रहो एक घंटा बिल्कुल डूब जाए निष्क्रिय पश्चिम में अमरीका में, में, में बहुत बड़ा विशाल था अभी, अभी कुछ दिन पहले मृत आल्सले आल्सलेट का प्रयोग कर रहा था वर्षो अस्क्रिय का उसकी पत्नी लाना के अपने स्मरण तो निकले उसने तो लिखा है की अभूतपूर्व घटना घटती थी दोबारा तीन बार तो हसले अक्रिय हो जाता था वो अपने कुर्सी में बैठ जाता अपनी पालथी में दोनों हाथ रखते तो उसका सिर झुक जाता तो उसकी दाही छाती से लग जाता और वो सुन लिखा देखा है कि जब भी वो शूर्य हो जाता था तो घर का पूरा वातावरण बदल जाता एक बिल्कुल अपरिचित सुगंध एक अपरचित मन और शांति पूरे घर को फैल लेती कभी ऐसा भी होता कि उसकी पत्नी बाहर गई है और उसे पता नहीं घर तो में अकेले अकेला है तो वो अपनी कुर्सी तो पर बैठे आया था सूर्य होकर लास्ट के वक्तों में एक था पत्नी को कुछ पता नहीं तो फोन कर दे तो उठेगा फोन लेगा जो भी सूचना दी गई है वो सूचना कागज पर लिख देगा फिर मुझे गिर जाकर बैठ जाए पत्नी जब आके पूछेगी कि मैंने फोन किया था आपको कोई तो तो अर्चंट नहीं किया हंसले कहेगा कैसा फोन और तब देखा जाएगा तो फिर तो उसके हाथ से ले कागज भी रखा हुआ ऐसा बहुत बार हुआ तो हंसले की पत्नी को समझ न आया कि उस क्षण में जब वो इतना सुनने होता है तब वो जो भी करता है वो करना शून्य से ही निकलता है उसकी कोई स्मृति नहीं बनती जब आप इतने में होते हैं कि कहीं कोई विचार नहीं कहीं कोई तन नहीं तो अगर आप कुछ करेंगे भी तो वो ऐसे है जैसे अस्तित्व आपके द्वारा कुछ किया तो आपका निजी कृत्य नहीं है उसकी कोई स्मृति नहीं बनती ये बड़े मजे की बात है कि आपके अहंकार पर चोट लगे तो स्मृति तीव्रता से बनती इसलिए आप जान के हैरान होंगे क्या अगर आपके जीवन में कभी भी अहम को चोट लगने की कोई घटना हो तो उसकी बात आपको कभी नहीं कितनी ही भूलती बात पचास साल पहले आप छोटे बच्चे रहे होंगे और रास्ते से बुजुर्ग रहते आपको देख के दिया वो आपको अभी दिया, सब भूल गया हजारों घटनाएं घटी और भूल गए। लेकिन शिक्षक ने आपको स्कूल में खड़ा कर दिया था और सब लड़कों के सामने कहा था जिधर बिल्कुल कथा वो अभी, अभी भी आप बंद करें तो आप अपने को में खड़ा होगा सारे लड़कों की नजर आपके अहंकार की अगर अहंकार बिल्कुल शांत हो तो घटना घट सकती है और स्मृति नहीं बनती जैसे पानी पर तो खींची गई लकीर खींचते ही बैठ जाए जो व्यक्ति तो अक्रिता को साध लेते वे करते हुए भी कर्म से नहीं बनते क्योंकि तो कर्म की कोई रेखा नहीं बनती इसलिए कृष्ण ने बहुत जोर गीता में दिया है अकर्म करते हुए भी कर्ता से मुक्ति तो अकर्म हो जाता है न करते हुए भी कृष्ण से गुजर जाना तो कोई स्मृति नहीं बनती अनूठे प्रयोग करने वाले लोगों में एक और कठिन कुछ भी नहीं आप भी कर ले सकते एक घंटा चौबीस घंटे में से निकाल और अतुलनीय घटना में डूब जाए कुछ न कर मंत्र नहीं स्मरण नहीं प्रभु का नाम नहीं जाप नहीं कुछ भी कुछ नहीं मन कुछ न कुछ करता है आप भी देखते रहिए कि वो पुरानी आदत रहेंगे निरपेक्षा देखते रहे थोड़ी देर में जब आप उसमें कोई रत्न लेंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे कुछ दिनों में शांत हो जाए और एक बार भी आपको झलक मिल जाएगी की शून्य होने में अक्रिय होने में क्या जा घट जाए फिर जीवन में कोई आसक्ति बांध नहीं सकती कोई मोर ग्रस्त नहीं कर कोई लोग आकर्षित नहीं कर सकते कोई वासना खींच नहीं सकता अक्रिया को उपलब्ध हुआ व्यक्ति उस महाशक्ति को उपलब्ध हो जाता है जिस पर कोई भी प्रभाव अनुकित नहीं पड़ता